ओम रंध्य ज्ञान शलाखया चुित नस्म श्री गुरुभ नम हरे कृष्ण वही ही उत्तर है सभी बस हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो चूंकि हमारी रुचि नहीं है इसलिए हमारी बहुत शंख्या होती हैं इसलिए र्तन के साथ श्रवण होना चाहिए जो शुद्ध भक्त है दिन रात नाम में भाई रुचि लगते जैसे हरिदर्थ ठाकुर दिन रात राजर्तन की हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम, राम, राम। 108 बार छो नाला मतलब एक लाख और तीन लाख नाम किए थे और हम एक दिन में भी नहीं कर सकते तो हमारा रुचि नहीं है हमारा दुर्भाग्य था तो आशा है श्री श्री मत महाराज सुभाषाई महाराज यहा है हमको नाम रुचि प्रदान करने के लिए एक्चुअली नाम रुचि प्रदान करना नहीं है तो हमें मतलब नाम छात्र कहना है और हमको भी साधना करनी चाहिए कृपा भी देना है और हमें साधना भी करना है अपराध रुचि ऐसा अचा है हम कभी कभी ऐसा पवित्र स्थान सब एक साथ रहेंगे पवित्र से पवित्र इस वृंदावन धन और हम श्रवन के चलते और कुछ नहीं इसलिए ऐशिल प्रभा की इच्छा थी और इच्छा है फार्म कम्युनिटी मिले इसका मुख्य उद्देश्य है जिससे साउ रहने में, में। सारव जीवन शैली बिटने से हमारे पास काफी समय होगा भक्ति कन्द्र के शवन के तंत्र वो मुख्य उद्देश्य है जिससे हम गाधा गुल जैसे मेहनत नहीं करेंगे सब लोग आज कहते हैं गुड जॉब का मतलब गाधा जायसे काम करें तो so, जिससे समय बचना है और वो समय जो हम मिलते हैं, उसको बितना कैसे शवन कहता है बांग्लादेश में बहुत भ्रमण करता था और समय में बांग्लादेश में विद्युत की व्यवस्था बहुत कम थी तो सब हिंदू ग्रामो में तो सामान्य था कि सूर्यास्त के पश्चात अंधेरी थी और लोग जो जीबी देखने का प्रबंध जीवन में एक बार भी टीबी नहीं देक्ट्रिक वाइप भी नहीं देता बहुत बहुत समय में तो क्या कहते थे सोर्यास् के पश्चात हरी के चंद जो तो ऐसी संस्कृति वापस नहीं चाहिए। तो अगर और कुछ नहीं करना है और यदि हमारी थोड़ी सी रुचि है हरे नाम में तो हम हरे नाम करेंगे और ऐसे हर और के करने से तो रुचि बढ़ेगी और ये जीवन की संसदी है हरे कृष्ण पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, प्राश्णा है। याद कर सके और उनको हमारे जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं तो ये हमारे ज्ञान के लिए और प्रचार के लिए हम अपने छोटियों को हमारे जीवन लागू कर सकते हैं तो सब लोग की स्मृति शक्ति एक ही नहीं है कुछ लोग हैं जो जिनकी पूर्वी जीवन का पुण्य से तो एक बार श्लोक पढ़ के याद करते एक दो बार और कुछ लोग बा बाबा प्रयास करके भी तो कुछ भी याद नहीं करते तो यदि इच्छा हो और हमारी स्मृति शक्ति ज्यादा नहीं होती तो अभ्यास करने से तो स्मृति शक्ति बढ़ेगी और यदि आपकी स्मृति शक्ति बहुत कम होती है तो आपने भाषा में उसका आर्थ कहो या साथ में भगवत गीता और भगवत गीता से पढ़ो ऐसे प्रैक्टिकल आत्म के व्यवहार प्रयोग तो कैसे होते वो आध्यात्मिक उन्नाती के साथ तो कैसे व्यवहारिक जीवन में ये सब श्लोक का अर्थ हम प्रयोग करेंगे तो आध्यात्मिक उन्ती से वो ज्ञान आएगा क्या है हमें शास्त्र शास्त्र चाक्षु होने चाहिए हरे कृष्ण शास्त्र चाक्षु होना चाहिए हरे कृष्ण तो हमें शास्त्र चाक्षु होना चाहिए इसका मतलब सब कुछ जो हम देखते हैं तो शास्त्र का अर्थ शास्त्र की वाणी के अनुसार देखना चाहिए अभी हम बद्ध जीव है बद्ध अवस्था में हम सब कुछ देखते हैं कैसे हमारी दूषित बुद्धि के द्वारा ईश्वर हो हम हम भोगी इस प्रकार सोच के हम सब कुछ विचार करते मन के दो क्रिया है संकल्प विकल्प एक चीज हम देखते हैं वो मेरा अनुकू या संख्या प्राचिको या वर्जनम इस विचार बाधा माया बुद्धि में होती है होता है और कृष्ण भक्तिमाी बुद्धिमय हो, होता है क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है तो ईश्वर ओ हम अहम भोगी अहम में अहम अमी थी इस बुद्धि में इस भि, हम विचार कर सब कुछ जो हम देखते हैं सब आवाज जो हम सुनते हैं सब कुछ जो हम पंच इंद्रियों से अनुभव करते हैं हम ऐसे विचार करते हैं। वो क्या मेरा इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल तो यदि कुछ चीज हमारे हमारे विचार में हमारा इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल है हम प्रयास करते हैं उसको ग्रहण कर और अगर कुछ प्रतिकूल है हम वर्जन तो शास्त्र अच्छा होना चाहिए इसका मतलब है कि शास्त्र का ज्ञान से हमें समझना चाहिए कि ईश्वर कारमा कृष्ण ईश्वर हो हम नहीं, नहीं। वे है वे भोगता हैं मैं दास हूं तो इस बुद्धि से हम आलु को या से संकल्प पाती को या जुन हम का विचार करते कैसे तो सब कुछ जो हम देखते हैं सुनते हैं स्वाद करते हैं जो सब चिंतन जो मन में आते हैं हम किस किस्कार विचार हैं वो क्या अनुकूल है भक्ति के लिए या प्रतिकूल तो कैसे हम समझ सकते हैं क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है तो शास्त्रों से भी ज्ञान लेना चाहिए जैसे बाजार में बहुत मिठाई की दुकान है जो तो यादि ही हमारी भोग बुद्धि होती है कि मैं भोगता हूं सब कुछ जो में है मेरा भोग न के लिए है तो मिठाई दुर्गा देखने से हम चाहेंगे वो मिठाई से मैं में वो अच्छा वो अच्छा और यादि हमारी कृष्ण भक्ति बुद्धि होती हम जाएंगे तो ऐसा मिले हम कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं और इस प्रकार हम कृष्ण सेवा बुद्धि से प्रयुक्त होने से हम काम को दो भी त्यागी से मौके साक्ष लंबी बात है उसके ज़्यादा तो, तो जागर होने की शुभा महाराज है तो जैसे ही जन श्री कृष्ण कहते हैं वो जगत में उनकी बहुत विभूति है अर्थात जो जो महान वस्तु है जो आश्चर्य है सब देखने से हम समझते हैं कि इसके पीछे भगवान कृष्ण स्थावराणम हिमालय कितना महान है हिमालय का तो बहुत महान है हम देखने से आश्चर्य तो हिमालय देखने से हमें याद करना है कि ये महान भारत भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का एक तुच्छ अंग अंश हुआ है इस प्रकार सभी वर्ष देखने से हमें देखना चाहिए कि उस सब कुछ कृष्ण की है सब कुछ जो जगत में है भगवान कृष्ण की संपत्ति है और इसलिए सब कुछ कृष्णा को अर्पण करना चाहिए, so say, होने चाहिए। तो ऐसे शास्त्र चक्षुष होना चाहिए हरे कृष्ण शुभा शानी महाराज के श्री बहुत शिष्य है लंदन में में लंदन या इंग्लैंड में जुड़े हुए जब भक्तों की कृपा से में जुड़े हुए तो उस समय सुबह उन दास so, उनको जयसे क्योंकि हम सब जवन थे क्रिया ही न थे भक्ति के बारे में संस्कृति और मानव का आचरण के बारे में हमारी कुछ भी धारणा नहीं थी और सुभाष महाराज तो भारतीय ऐसे जो <laughs> कलकाता में बोलते भाद्रद भाद्रोल तो आप समझ सकते तो कितने काठिन आए हैं सुभाष स्वामी महाराज इसको नहीं रहता थे क्योंकि हम आप तो कल्प नहीं कर सकते तो कैसे हम असाधारण उपाश्चात देश में असाधारण साधारण तो भक्तों का एक गुण है कि वे उण भागवत उषार देवित महाराज और भद्रदेव ठाकुर का सा तो हम जब सब हम सब बहुत का चरण तो फिर भी हमारा उद्देश्य शिलकों का चरण पूजा करना और शिलकों का उपदेश पालन करना तो शुभा शारदा शारदाही थे और है और इसमें लंदन में और सब कुछ सुझा कर आयुष और ऊंची सभ्यता जो है तो वो सब चढ़ के हमारे साथ रहते थे और अभी तक चीन की वाणी का प्रचार करते हैं सारा दुनिया में और हमारा सौभाग्य है कि हमी हमारे बीच में है और हमको कृष्ण कथा सुने